महाभारत आदिपर्व विशोध्याय कद्रो और विनीता की होड़ कद्रो द्वारा अपने पुत्रों को शाप एवं ब्रह्माजी द्वारा उसका अनुमोदन सौ तिर्वाच ए कथित सर्वृतम यथा यदत्पन्न श्रीमान तुल उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनकादि महर्षियों जिस प्रकार अमृत कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कहा सुनाया उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेघशाली सुंदर अस्त्र उत्पन्न हुआ था जैसे देखकर कद्रु ने विनता से कहा भद्रे शीघ्रताओ तो यह उच्च श्रवा घोड़ा किस रंग का है वीन तो वाच श्वेत एवा स्वराजो किूहि वर्णम तमप्य तत्त विपणे विनता बोली शुभे यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है तुम इसे कैसा समझती हो तुम भी इसका रंग बताओ तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी कद्रुआ कृष्ण मेनम मया दिव्य दासी भावा कद्रु ने कहा पवित्र मुस्कान वाली बहन इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है किंतु इस कि पूछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ भामी आओ दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा सौ तिरच एवं ते समय कृत् दासी भावाज भिथन जगमतु स्वगृह रे व सोद्रक्षा व इसम उग्रबाजी कहते हैं इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगे तथा पुत्र सहस्रम तो कद्रोजी आज्ञापयास तला भुवान् जन आवि प्रभा आविश्विप्रम दिन नशाहम यपे वाक्यंताक्षापुजंगशत्रे वर्तमे पापकोपक्षति जन्मे जे पांडवेय से धीमता कदरों कुटिलता एवं छल के काम लेना चाहती थी उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूँछ में लग जाओ जिससे मुझे दासी न होना पड़े उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ पांडव वंश बुद्धिमान राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी साप मयनम तुशुश्राव स्वयमेवितामह अति क्रूरम समुत्सृष्टम कद्रुवा दैवादति बही इस साप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना यह देव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता खद्रो की ओर से ही अत्यंत कठोर साप प्राप्त हो गया प्रेक्ष सर्पाणाम प्रजा नाम हित काम संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती थी प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया विषाजे ते दंदसू का महाबला तीक्षण विष्वाद्धि प्रजा च हिताय च युक्त मात्र कृत परीडोपर्पिण अंत्यम दोस परा सुन तेसाम ता प्राणातको दंडो दिपात संभास्य दू पूज्योचताम तम आहूय कश्यप इदम वचनमब्रवीत यदि दंडसूकाश्च सर्पा जाता स्वयान घसोलबणा महाभोगात्र सप्ताह तप तत्र मंडता कर्तव्य कथंचल दृष्टम पुरातन से ते सर्प विनाशनम प्रजापतिसहि विद्या कश्यपाय महात्मे ये महाबली दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विशसे युक्त है अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से उन्हें श्राप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं उनके ऊपर दैव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रों की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही अनघ तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं परम तप इन्हें इनकी माता ने साप दे दिया है इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है यह पुराण वृत्तांत पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी है ही ऐसा कहकर सृष्ट कर करता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्मा को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की एवं सप्तेशु नागेशु सु कद्रुवाच द्विजतम उद्विघन सापतस्त कद्रुम कर कटको भ्रवीन मातरम परम प्रीत तदा भुजगसंतमः आवयन मुख्यम वालों जन प्रभ दर्शयस्यामी तत्रहम आत्मा काम आसुष एवस्वी तम पुत्र प्रत्युवाच इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को साप दे दिया तब उस साप से उग्न हो भुजंग प्रवर कर ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा माँ तुम धैर्य रखो मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही उसकी काली पूछ के रूप में दिखाऊंगा यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया बेटा ऐसा ही होना चाहिए इत श्रीमदभागवते आदि पर आस्तिक वर्ण आस्ति बिन सोप सौपर्णेवीशोध्याय दाक्षिणा अदिक पाठ केिश्लोक मिलाकर कुल उन्नीस श्लोक